नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी स्नेहल तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम कुछ खास मेहमानों के साथ तो आज हमारे बीच में प्रियंका जैन जी हैं जो कि सीए हैं राइटर भी हैं पोएट भी हैं और वर्तमान समय दिल्ली में रहते हैं और बिजनेस लैंडिंग कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और बहुत से कोर्सेज भी चला रहे हैं जैसे लीडरशिप डेवलपमेंट कोर्स है और उनका खुद का चैनल चेक चेक वन टू थ्री है जिसमें वो ब्यूटिफाई रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं तो चलिए आज उन्हीं से ही कुछ मोटिवेशनल एक्सपीरियंस भी सुनेंगे और कुछ टिप्स भी लेंगे कि अपने रिलेशन्स को अच्छा कैसे बनाकर रखें आज के इस प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के साथ और आज हमारे बीच में रत्ना शर्मा जी हैं अलना भारती जी भी हैं जो कि कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हैं और साथ ही साथ सिंगिंग का भी शौक रखते हैं बरखा जी भी हैं जो अपने गानों से हमें और हमारे सभी लिसनर्स को आनंदित करते हैं और इन सब का साथ देने के लिए हमारे बीच में रमेश जी भी हैं तो चलिए इन सब कलाकारों का हम दिल से स्वागत करते हैं लेकिन इन सब से मुलाकात करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और हमें अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं जब आप लोग इस प्रोग्राम को देखकर अपनी रिस्पांस देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है तो आइए आज के इस शो में हम लोग बातें करेंगे खास सी प्रियंका जैन से आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस एपिसोड जी प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बिल्कुल <laughs> जी जी जी इसके साथ हमारे साथ भोपाल से रत्ना शर्मा जुड़ी हुई हैं जो जैन के लिए एक खूबसूरत गीत सुनाने वाली हैं <laughs> रत्ना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम में और इसके साथ कोटा राजस्थान से एलिन हमारे साथ जुड़ गई है एलिना भारती और बहुत ही अच्छा गाती है इनके यूट्यूब पे बहुत सारे गीत आप सुन सकते हैं कभी आप जाएंगे या मिलेंगे इनको तो निश्चित तौर पे इनकी आवाज़ आप सुनकर बहुत ही अच्छा फील करेंगे तो आइए आज के शो को सजाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब भी हम लोग किसी व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं तो उसी ने प्रियंका जी अपने जीवन में काफी कुछ अचीव किया है काफी कुछ संघर्ष किया है काफी कुछ उनको प्रेरणा मिले लोगों से और लोगों को अभी प्रेरणा भी दे रहे हैं रिलेशनशिप ब्यूटिफाई करने वाले एक एपिसोड जो हमने रेडियो मधुबन के तरंग पर शुरू किया है रिश्तों को बनाए कुछ खास नाइन्टी पॉइंट रेडियो मधुबन के साथ तो इसमें भी काफी अच्छी बातें हो रही हैं 10 से 12 एपिसोड्स हमने कंप्लीट किए हैं और साथ ही साथ उनका खुद का चेक चेक वन टू थ्री जो चैनल है उस पर भी, भी पे बात करती तो आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे कि ये सब चीजें कैसे करते हैं और किस तरह से वो इन सारी चीजों को मेंटेन करते हैं उस विषय पे हम लोग बातें करेंगे और सबसे पहले मैं चाहूंगा की अलीन आप सी प्रियंका जैन के स्वागत में एक गीत जरूर सुनाए बीच में हम लोग रत्ना जी का सुनेंगे यस yes. पंख लगा के उड़ जा हतनावी खैर खबर ल पर हो जा चिट्ठी दर्द पिराब ले जा ले जा ला सुनी सुले जाार तेनु वस सु पुकार चिट्ठी हो दर्द फिरा कुमार लिए ले जाने जा सनी राने जा सनी ससूरदा पल में जग दे अंगारी नहीं लुक दे हो पल्ल में अंगारी नहीं लुकद इश्क ते मुश्क छुपाई नहीं छुप दे फिर भी फिर भी राज राजनी जाती है दुनिया ओटो तो पे लगा गाले चाहे ताली कोई चुप दे वो बूटा पत्थरा उगता ही पारी चिथीये, चिथीये, चिथीये, दर्द ले जा, ले जा सनीडा हो ले जा, ले जा, संदेशा सुंदागा wow, क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत सुनिया प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है और एलिना ने बहुत सुंदर गीत आपको सुनाया है और आपके स्वागत में तो मैं चाहूंगा कि आप पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं फैमिली में कौन कौन है और किस तरह से आप ये कार्य करते हैं थैंक यू रमेश जी एंड ऑडियंस जिन्होंने आज मुझे यहाँ इनवाइट किया है और अपने लाइफ uh, के को शेयर करने का मौका दिया है तो मैं स्टार्ट करती हूँ मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ और चार्टेड अकाउंटेंट हूँ लेकिन अभी मैं हमारी कंपनी बिजनेस लर्निंग के लिए एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर वर्क कर रही हूँ जो कि स्पेशली बिजनेस कोचिंग फिनेशियल इंटेलिजेंस और ब्यूटिफायर uh, रिलेशन नाम के कोर्सेज के साथ आगे बढ़ रही है और हम बिलीव करते हैं दो परसेंट डन लाइफ में हर दिन एक करिए हंड्रेड अपने आप हो जाएगा और मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मेरे इनलॉज हैं, ग्रैंड पेरेंट इन लॉज है बच्चे है, हैं और हम सभी साथ रहते हैं टी जेनरेशन तो एक दूसरे को समझना एक दूसरे के लिए किस तरीके से हम उनके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं तो एक बहुत प्यारी सी बॉन्डिंग हम नियम जनरेशन के बीच जब मैं फील करती हूँ तो मुझे लगता है कि रिश्ते सचमुच बहुत खूबसूरत होते हैं और हमें इनकी कदर करनी चाहिए और दैट इज द रीजन विच मोटिवेटेड मी कि मैं जो रिलेशंस को मैं फील कर रही हूँ जो उनका सपोर्ट मेरे पास है जो मेरी लाइफ में इतना कुछ मुझे अचीव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं तो वाई नॉट फॉर ऑल हम सबको इन्हें संभाल के रखना चाहिए और इसलिए मैं सीए होने के बावजूद भी पे रिश्तों को समझने और समझाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि कुछ लोग अगर इंस्पायर हो सकें कुछ कुछ रिश्ते बदल सकें और ये जो डिवोर्स का कल्चर डेवलप हो रहा है वो कम हो सके और दिलों के फासले कुछ घट सकें तो ये मेरा पोपस है क्योंकि इंसान बहुत कुछ अचीव करता है लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ भी क्लियर तो मेरे लाइफ का ये फोकस है कि मैं किसी के लाइफ में क्रिएट कर सको <laughs> क्या बात है बहुत बढ़िया तो आइए एक और सवाल मेरे मन में आता है कि आपको ये सब कुछ जैसे सीए करना साधारण बात नहीं है बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए आपको किसका सपोर्ट मिला किस तरह से आपने कंप्लीट किया और कितने समय से आप ये बिजनेस का काम कर रहे हैं इसके बारे में बताइए और ये आज मैं मुझे शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सीए ए मैंने अभी लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया है आफ्टर 14 इयर्स ऑफ माय मैरिज का जो गैप आ गया था मैंने सीए इंटर शादी से पहले क्लियर किया था और उसके बाद 14 साल के बाद अपनी फैमिली रिस्पांसिबिलिटीज को पूरे करने के बाद आई जस्ट था अभी से शुरू करूँ और मैंने शुरू करने के बाद ऑफकोर्स uh, एक मन में अगर लगन हो इंसान को कहीं ना कहीं इनकम्पलीटनेस की फीलिंग हो अपने अंदर हुँ, तो वो करने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही होता है हुँ, और हुँ, जहां आप अपनी रहा शुरू कर देते हो तो फिर आपको सपोर्ट मिलना भी शुरू हो जाता है हा, हा। ये सही है की आपके रास्ते में कुछ होटल्स आती हैं कुछ परेशानियाँ आती हैं स्ट्रगल्स आपको करने पड़ते हैं लेकिन आपका अगर गोल क्लियर है आपको जो अचीव करना है डिटर्मिनेशन है तो फिर एवरीथिंग वर्स कहते हैं ना कि अगर हवा साथ में चले तो पतंग उड़ती है लेकिन अगर हवा आपके अगेंस्ट हो तो वो पतंग की ऊंचाई को नापना मुश्किल है <laughs> तो यही है जो हमारे अपोजिशन में होते हैं जो हमारे आ, अगेंस्ट होते हैं वो हमें बल्कि ज्यादा मोटिवेट करते हैं तब हमारी डिटरमिनेशन पावर और स्ट्रांग होती है कि ये अचीव तो करना ही है बिकॉज वी हैव टू प्रूव इट कि वी हैव दिस क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ वाली हवा है वो हमारे कंफर्ट जोन में ले जाके हमें सपोर्ट करते हैं कि यस यू वॉन्ट टू डू इट वी आर देयर फॉर यू कोई भी छोटी तकलीफ हुई कोई भी छोटा सा आपके लाइफ में स्ट्रगल का फेज आता है तो दे आर रेडी टू तो सपोर्ट यू लेकिन आफ्टर गेटिंग मैरिड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है आपकी फैमिलीज होती हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेश्पेक्ट तो की जाएगी आपको अगेंस्ट hmm. उड़ना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी है साथ ही साथ अपने सपनों को भी अचीव करना है तो एक डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए भी क्योंकि शादी के कॉन्टीन्यूअस बाद जब मैंने ये डिसाइड की आई विल री इट एंड कम्प्लीट इट और दैट टाइम आई हैड टू किड्स उस समय बच्चे भी छोटे थे तो दैट वाज अ डिफिकल्ट एंड लेकिन वो चैलेंज समझ के मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे करना है और फिर मुझे इसे कंप्लीट करने में भी काफ़ी वक्त लगा क्योंकि चीजें बदल गई थी एज यू नो कि आपने कहा सी ए करना बहुत टफ है क्योंकि कंपनीज लॉ में चेंजेस आ गए ऑडिटिंग में चेंजेस आ गई अकाउंटिंग uh, में इंडेस्ट नए आ गए <laughs> और टैक्स पूरा बदल गया इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आ गई और एक आप फैमिली इम्प्लायमेंट एक फैमिली माइंड के साथ जब इन एक्ट्स और इन लॉस को पढ़ते हो तो आप समझ सकते हो लेकिन रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो दैट्स द रीजन मुझे रिदम में आने में भी टाइम लगा इनिशियली फोर अटेम्प्ट मैंने क्लियर नहीं कर पाई चीजों को समझने में वक्त लगा बट धीरे धीरे मेरी डिटरमिनेशन थी मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने कहा यू हैव एबिलिटी क्योंकि मैं बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट रही थी अपने स्कूल में कैप्टन भी रही थी तो ऑलवेज बीन एक्टिव तो उन्हें मुझ पर विश्वास था और जब किसी और का फेथ आप पे होता है तो आप उसे प्रूव करने के लिए जी जान लगा देते हो तो कुछ से ज्यादा मुझे लगता था कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं जिन्हें मेरी एबिलिटी पे विश्वास है उनके लिए तो मुझे ये करना ही करना है तो ज्वाइंट फैमिली में एज यू नो बहुत सारे ऐसे टास्क होते जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते हो तो बच्चों के साथ साथ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इन लॉ उनके लिए भी मुझे ऑलवेज भी अवेलेबल रहना पड़ता था कभी कोई गेस्ट आते हैं कभी कोई फेस्टिवल होता है कभी बच्चों के एग्जाम्स हैं <laughs> तो यू नो आपने अरुणिमा सिन्हा की भी कहानी सुनी होगी कि जैसे उन्होंने कहा था कि जब लोग आ, एक किलोमीटर चले जाते थे वो सिर्फ दस स्टेप्स ही ले पाती थी हुँ. और ऑक्सीजन का सिलेंडर उन्हें साथ में रखना पड़ता था तो बिल्कुल <laughs> ये स्ट्रगल्स जब आपकी लाइफ में आते हैं ना तो आपको वही फील होता है कि ऑक्सीजन नहीं है आपके पास लेकिन हुँ. हर दस मूवमेंट्स लेने के लिए जहाँ लोग जो, जो बच्चे सी ए कर रहे थे ऑलरेडी दे कैन कम्पलीट देर कोर्स इन सिक्स मंथ और मुझे वो ही कोर्स कम्पलीट करने में दो साल लगते थे तो लेकिन अब जब अचीव हो गया है तो आई जस्ट लव लाइक and enjoy that struggle actually अब मुझे लगता है कि struggle से जो आप अचीव करते हो उसकी इम्पोर्टेंस आप बखूबी जानते हो So, I, I degree, तो तो व्हेन आई अचीव दिस डिग्री मुझे लगा कि यस अब एक कम्प्लीटनेस है मेरे अंदर और अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्ट्रांग हो गया है कि कि जब मैं कर सकती हूँ तो दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है तो आई ऑलवेज मोटिवेट कि जो भी करते हैं सीए जब भी मुझसे कोई कहता है कि हम ड्रॉप कर रहे हैं तो आई से नहीं अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे हासिल करके ही तो <laughs> <laughs> बिल्कुल अपने लक्ष्य से प्यार करिए तो जी जी जी जी जी जी बहुत ही अच्छा लगा आपको देखकर वो दो लाइनें याद आती है की खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है तो जीवन में हम लोग लक्ष्य लेते हैं और फिर उसे कम्प्लीट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पे देर से सही लेकिन हमें कामयाबी मिलती है जिस तरह से आपने हासिल किया है हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं करते हैं और ये चंद तालियां आपके लिए और मैं चाहूंगा कि रत्ना जी कैसे हैं आप मैं चाहूंगा कि एक गीत आप वाले थेस नाएं। थेस नाएं। जी बिल्कुल जैसा कि आज की जो हमारी मेन गेस्ट हैं सी प्रियंका जैन जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बिल्ड करने के लिए उन्हें बनाए रखने के लिए कितने सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं साथ में ही हमें अपना मोटिवेशनल जो लेवल है वो बनाए रखना पड़ता है इंस्पिरेशंस भी लेने पड़ते हैं इसी पे आधारित एक मैं गीत आज लेकर आई हूँ जो कि बता रहा है कि कैसे रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे के साथ हमारे फैमिली के साथ ताल से ताल मिलानी चाहिए और मिलानी पड़ती है और बिना ताल से ताल मिलाए कोई भी रिश्ता अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है तो मेरा ये गीत ताल मूवी से आप सभी के लिए और खास करके प्रियंका जैन जी और हमारे सभी श्रोताओं के लिए समर्पित say हूं। आप सभी को भी अच्छा लग रहा है और रत्ना शर्मा जी ने एक समापान दिया है बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल बहुत सुंदर प्रियंका जी रत्ना जी आप दोनों ने ही हमारे शो को अपनी प्रेरणादायक बातों से और खूबसूरत गानों से और भी सुंदर बना दिया है और प्रियंका जी ने इतना सुंदर अपना सी का एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया कि शादी के चौदह साल के बाद फिर से पढ़ाई को शुरू करना और साथ ही साथ अपनी फैमिली की रिस्पांसिबिलिटीज को निभाना आसान काम नहीं है दोस्तों लेकिन अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है और हम संघर्षों का सामना कर सकते हैं तो कुछ भी जीवन में हासिल करना मुश्किल नहीं है तो चलिए दोस्तों अभी और भी बातें मुलाकातें प्रियंका जी के साथ बाकी हैं लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं तू है जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं जन्मों के साथ हम साथ हैं नैनों में जो साथ, साथ हैं के साथी हम साथ साथ हैं जैसे हंसों के संग हंसी जैसे चंदा में है जैसे की जैसे मन में कोई कामना, दियार दी हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी। चोखिया जैसे पे हो टोपे सावन में छो जिया जैसे सजनी के संग हो पिया दियाार भागी हम साथ साथ हैं जन्म के साथी है में खुशबू है इस दिल में एक तू है जन्मों के साथ ही। हम साथ साथ हैं जन्मों के साथ ही। हम साथ, साथ की नास में पली मिसरी की दली नास में पली मिसरी की दली इट्स माय फैमिली इट्स माय फैमिली इट्स माय फैमिली आइए फिर से मैं प्रियंका जी से जोड़ना चाहूंगा प्रियंका जी मैं चाहूंगा की जैसे जीवन में काफी मेहनत करके जो चीजें मिल जाती है उसकी तो खुशी होती है हमें लेकिन कभी कभी कुछ चीजें जो है उसके साथ भी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है फिर फिर वो सारी चीजों को मैनेज करने में कभी कभी मुश्किल होता है क्योंकि आजकल देखा जाता है कि जैसे एक विद्यार्थी है चलिए कोई डिग्री उन्होंने हासिल किया डिग्री लेने के बाद भी आज फिर वो कंफ्यूजन रहता है कि भाई मुझे फिर वो कंप्यूटर सीखना है एम करना है कुछ एक्स्ट्रे चीजों को करने के लिए लोग फिर वो भी जरूरी हो गया है तो वैसे सी ए करने के बाद आपने क्या एक्स्ट्रा चीजें सीखी और क्या एक्स्ट्रा चीजें आपको लगता है कि ये सब भी जरूरी है बिल्कुल <laughs> yes, uh, सही है कि आज के टाइम पे क्लैरिटी बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली हमारे माइंड में कही कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि और तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत जरूरी है लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है या हमें आगे बढ़ना है तो क्लैरिटी और पर्पस बहुत जरूरी है आपका पर्पज ऑफ लाइफ ओपर टू अचीव द डिग्री पर्पज टू ब्यूटिफाई रिलेशन किसी hmm. भी चीज के लिए माइंड में क्लैरिटी बहुत जरूरी है और इस क्लैरिटी को हम ला सकते हैं जब हम फोकस करें अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करना काफी अच्छी बात है मैं भी hmm. बचपन से यू नो वेरी नॉटी चाइल्ड तो मुझे सिंगिंग भी अच्छी लगती थी डांसिंग भी अच्छी लगती थी uh, <laughs> मतलब एवरीथिंग डिबेट हो चाहे पोएम हो तो आई डिड एवरीथिंग That time I was not thought सीए मुझे करना है बट एज जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं कि हाँ चीजें बहुत अच्छी लग सकती है और उसमें कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि एवरी थिंग एड्स इन योर पर्सनैलिटी आप जो भी कुछ करते हो वो कहीं ना कहीं आपकी एडिशनल वैल्यू क्रिएट करता है वी शुड नॉट डिनाई दिस आप अच्छी सिंगिंग करते हो डांसिंग करते हो तो मास्टर ऑफ कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ़ नन ये ये हो जाता है। तो अगर एक पर्पस के साथ एक गोल क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़े तो जीवन में वो अचीव करने के बाद अगर हम अपने शौक को भी पूरा करें तो इट्स फाइन उसमें कोई गलत नहीं है और मुझे जहाँ तक आ, मेरी लाइफ ने एक्सपीरियंस दिया है तो मुझे यही लगता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ रियलाइज uh, जरूर करनी चाहिए आप बहुत सी चीजें अच्छी करते हो लेकिन विच गिव सैटिस्फेक्शन विच यू कम्प्लीटनेस वो बहुत जरूरी है तो उस चीज को लेके आगे बढ़िए जैसे मैंने सी ए किया तो मेरे लिए ये डिग्री है आज बहुत नॉलेज है आई कैन टॉक अबाउट टैक्स इन टैक्स कंपनी लॉस अकाउंटिंग ऑडिटिंग एवरीथिंग आई कैन टॉक लेकिन मैंने चुना ब्यूटिफाइड रिलेशन को क्योंकि मुझे लगता है लाइफ का ये जो बेस है This should be strong. और हमारे अगर lifestyle स्टाइल अच्छी है हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो गोल्स अपने आप अचीव होने लगते हैं और एक ब्यूटिफुल एक हैपी लाइफ एक सेटिस्फाइड लाइफ जीना ज्यादा इम्पोर्टेंट है rather than earning more and more money. मनी hmm. तो मेरा purpose मुझे पता था कि मेरे लिए money secondary है और मेरे लिए uh, relations को एक अच्छी direction में ले जाना first priority है जिसके लिए hmm. मैंने अपने लाइफ में 14 इयर्स hmm. अच्छा डायरेक्शन देना जरूरी hmm. है मेरे इन पर, इन रहते हैं साथ में तो उनके लिए मुझे वट एवर गॉड है मुझे वो भी फुलफिल करना था तो आज चार जनरेशन हम साथ में है मेरे बच्चे मैं hmm. मेरे uh, फादर in law, मदर इन लॉ एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन लॉ और ये मुझे अच्छा लगता है कि चार जेनरेशन साथ में है हाँ कुछ इश्यूज होते हैं डिफरें होते हैं बहुत बार चीजें आपकी मैच नहीं होती है लेकिन फिर भी हम साथ में है तो इट्स big strength और मुझे लगता है जो family united we stand divided we fall तो आपको तो अगर खुद को रेस करना है तो परिवार को साथ में लेके चलिए ये मेरी opinion है हर इंसान की एक इंडिविजुअलिटी होती है वी कान फोर्स टू एक्सेप्ट माय व्यू टू ऑल है ना सबको मैं नहीं कह सकती लेकिन मुझे लगता है रिलेशनशिप वो बेस है अगर वो आपके अच्छे हैं वहाँ खुशी है वहाँ आप एक दूसरे को अगर मोटिवेट कर रहे हो सपोर्ट कर रहे हो तो लाइफ में आपकी ये चीजें आपकी प्रोफेशन में भी हेल्प करती है आपको प्रोफेशन में टीम वर्क करना होता है कॉपरेट करना होता है कॉर्डिनेशन करना होता है तो ये चीज बचपन से अगर डेवलप है और आपके माइंड में कहीं ना कहीं रिलेशंस को लेके रिलेशन तो आप में आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है तो क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो सकती है इट विस्टर्ब यूर पार्ट निश्चित तौर पर हमारे लिए मुश्किल होगा तो बिल्कुल सही बात है एक प्यार जो परिवार में मिलता है प्यार जो परिवार में होना चाहिए अगर वो नहीं है तो कहीं भी आप खुश न रहते क्योंकि आप अनफॉर्चुनेटली कोई भी काम करके बाहर से जब घर में आएंगे तो वहाँ शांति और प्यार आपको मिलेगा तब आपको अच्छा लगेगा अगर वहां पर थोड़ा सा भी अनकम्फर्ट आप फील करते हैं तो स्ट्रेस लेवल आपका नेचुरली बढ़ेगा तो बहुत जरूरी है कि हमें फैमिली के साथ अटैच होना और फैमिली के रिश्तों को मजबूत करना प्रियंका जी आपने बहुत खूबसूरत मैसेज हमारे समाज को दिया है कि प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे रिलेशंस खूबसूरत हो फैमिली बाउंडिंग हो और पैसा कमाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना रिलेशंस को मेंटेन करना ज़रूरी है जीवन में और बहुत अच्छी बात आपने कही कि पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है सबको सीखना अच्छा है पर जो सीखना आपको सेटिस्फाई करे उसे लेकर ही अपने जीवन में आप आगे बढ़े। तो चलिए इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे कुछ और बातें और मुलाकातों के साथ में नन मुन सपना दे जा रे सुरमई अखियों में नन मुनईक सपना दे जा रे के उड़ते पाखिर अखियों में आ जा रारू रूरारी अखियों में ना नम नई सपना दे जा रे मुझको कोई अपना दे जा सा मगर कुछ पहचाना सा पहचान साब नमी रेशम से भी रेशम सुरमई में ना ना इक सपना दे जा रे के उड़ते रे, में आ जा रूरारी के रथ पर जाने वाले नींद करथ बरसाने वाले इतना कर दे कि मेरी आंखें भर दे आंखों में बस पार सपना ये हंसता रहे सुर में अखियों में नमिक सपना दे जा रे हिंदी के उड़ते पाखी रे में आ जा सा रे रारी, रारू, रारी रू और रारी री रू हो रारी रू रारी, रारी रू रारी, रारी रू, रू। मधुबन खुशबू भेला है सागे आगे बढ़ते हैं और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा एलिना अगर आपको कोई सवाल हो आ, करियर से रिलेटेड जरूर पूछ सकते हैं रत्ना जी आप भी एक सवाल पूछ सकते हैं और मैं तब तक हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा जैसे कि ये भावनाथ कोपरा जी है आर्यन जैन जी ने मैसेज करके याद किया है और साथ ही साथ बाबू देसाई जो हमारे रेडियो लिस्टनर है रेगुलर सुनते हैं और ये कन्या माली डॉक्टर इन्होंने भी याद किया है और बड़े प्यार से हर प्रोग्राम को देखते हैं और इसके साथ पमिला जी हैं पमिला डुगर इन्होंने भी नाइस प्रोग्राम करके लिख के भेजा है धन्यवाद शुक्रिया आपका और दमेंती जी ये कर्नाटक से हैं तो उनको मैंने मैसेज किया था कि आप प्रोग्राम देखिए उन्हें भी आना है इस प्रोग्राम में तो उन्हें लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो उन्होंने कहा कि कौन सा लैंग्वेज है <laughs> और नमस्ते फ्रेंड्स करके बाबू डीसा से मैसेज किया है और इसके साथ दमेंती जी ने लिखा है वाव सुपर <laughs> मैम रत्ना जी का गीत सुनकर उन्होंने मैसेज किया है आपके लिए सुपर करके <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि एलिना हाँ आप आप पहला चांस लो। <laughs> आ, मैं इस बारे में पूछने में में पूछने तो तो अभी काफी छोटी हूं, लेकिन हां मेरा ये सवाल है है कि आ, मेरे को अपना करियर जो है, वो म्यूजिक फील्ड तो, उसके लिए आ, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा अगर प्ले बैक सिंगिंग करनी है तो वहां पे स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है आपको अगर सिंगर बनना है तो इतनी आसानी से नहीं बना जाता है तो लोग सब सब लोग ये कहते हैं कई लोग मुझे कहते हैं जिससे उनको थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आए की हाँ आप कर सकते हो कर सकते हैं हाँ ये सही सवाल पूछा आपने क्यूँकी चौदह साल के बाद सी ए फिर से करना कोई मासी का काम नहीं है <laughs> कितने लोगों ने बोल दिया होगा प्रियंका को अरे छोड़ो यार तुम्हारा शादी हो गया बच्चे हो गए आप पढ़ने नहीं जा रहे तुम्हारा क्या दिमाग ठीक है <laughs> लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी साल हाँ फैमिली संभालने के बाद फिर से पढ़ाई करना और वो अचीव करना ये अपने आप में एक मोटिवेशन है तो एलिना उनका जीवन ही आपको बता रहे हैं कि किसी की मत सुनो बस अपनी दिल की सुनो और मुंबई जाओ और अपने करियर के लिए स्ट्रगल करो हाँ थोड़ा सा वो जरूरी है कि आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट हो और मुंबई में भी कोई जानकार व्यक्ति हो जिनके पास आप रुक सकते हैं डायरेक्टली ऐसे कहीं भी किसी भी एरिया में आप जंप करके नहीं जाना ठीक है ना कुछ चीजें हैं आप छोटी हैं तो आपको सारा प्रोटेक्शन भी चाहिए आपका खाना पीना रहने का सब बंदोबस्त भी करना पड़ेगा तो उसके लिए थोड़ा टाइम भले ले लीजिए मैं ये सब बता रहा हूँ प्रियंका जी सवाल आपको पूछा है <laughs> नहीं नहीं अच्छा आप सही जवाब दे रहे हैं रमेश जी और मैं लेना आपसे यही कहना चाहूंगी बेटा आप सी द पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर कि अगर लोग आपको कुछ कहते हैं या पेरेंट्स आपको कभी कोई सजेशन देते हैं तो सी द पॉजिटिव साइड ऑल्सो टैलेंट इज वन साइड एंड योर सेफ्टी योर यू नो यू आर अ गर्ल तो आपका एक प्राउड आपकी रिस्पेक्ट आपकी डिग्निटी इनको भी मेनटेन करना बहुत जरूरी है ये अच्छी बात है लोग एक्सेप्ट करते हैं टैलेंट है ये कोई डिनाई नहीं कर सकता अगर ट्रू टैलेंट है तो और हर ट्रू टैलेंट को एक ना एक दिन एक्सपोजर जरूर मिलता है तो हड़बड़ नहीं करनी है हमें रश में नहीं जाना है क्योंकि ये जो हारीनेस होती है ये हम जो जल्दबाजी कर बैठते हैं कि बस आई हैव आई एम सो टैलेंटेड और मुझे बस अब वो चांस मिल जाना चाहिए और फॉर देट आई विल डू और डाय तो प्लीज यू है अभी आपके पास इनफ टाइम है आप अच्छे से सोचो अपने आप को निखारो और वो कहते हैं ना कि वन हु गॉड हेल्प हिमसेल्व तो अपने लिए अच्छा सोचो अपने लिए पॉजिटिव मेंटेलिटी रखो और जो लोग आपके अगेंस्ट बोलते हैं अपोजिशन में बोलते हैं उनका भी पॉजिटिव साइड देखो उसके भी बेनिफिट है दैट विल हेल्प यू इन योर मेंटेन योर रेस्पेक्ट डिग्निटी एंड यू नो जो भी आपका सेफ साइड चीजों को लेकर चलना है तो अच्छा है और, और तो so रत्ना शर्मा आपको कौन सा सवाल पूछना है प्रियंका जी प्रियंका जी यस yes, यस yes, yes, yes, प्रियंका जी मेरा ये आपसे एक छोटा सा सवाल है की being बीइंग अमेन एंड देन यू आर मैरिड ऑल्सो कहते हैं ना करेला और नीमचड़ा देन यू हैड किड्स ऑल्सो ओके सो करेला नीमचड़ा and some other you know <laughs> features also added so uh, ऐसा कब कभी हुआ है कि कोई बहुत major आपका opponent रहा हो या किसी ने बहुत आपकी leg pulling की कोशिश की नहीं नहीं बनना है तुम्हें तो, तो बस हाउसवाइफ बन के रहना है एंड uh, आपको सपोर्ट में कौन मेजर पर्सन रहा और ओपोनेंट कौन मेजर पर्सन रहा इसका छोटा सा एक छोटे से कुछ आप सुना सकते हो अगर बता सकते हो और कैसे आपने उससे डील किया हाउ यू डेल्ट रत्ना जी आपका पूरा सीक्रेट लेना चाहती हैं है <laughs> <नहीं सीक्षिया। laughs> <भाएगा। laughs> तो लोग उससे कुछ अच्छी इंस्पिरेशन ले सकते हैं तो uh, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लाइफ में अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मैं देखूं तो होते हैं आपके ओपोनेंट्स ज्यादा होते हैं सपोर्टर्स कम होते हैं और एज यू हैव कि आप शादी कर लेते हो इतनी रिस्पांसिबिलिटीज होती है तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रोंग होता है आपके इन लॉस चाहते हैं कि यू शुड बी इन हाउस एवरी इज देयर वाई आर यू स्ट्रगलिंग है ना यू शुड बी कीप योर हाउस वेल एक अच्छी होम बनो तो मैंने कभी उन्हें गलत नहीं समझा देवर राइट इन देयर पॉइंट ऑफ व्यू वो बिल्कुल सही थे एक्चुअली हम उनके अपोजिशन को या उनके अगेंस्ट होने को जब अपना लगते न, और उन्होंने जितना अपोज किया दैट वॉज माई स्ट्रेंथ मेरी डिटर्मिनेशन और स्ट्रोंग होती गई तो मैंने बिल्कुल ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ये कह रही हूँ कि जब आपके पास बहुत सारे अपोज करने वाले हों तो आप आगे बढ़ने के लिए ज्यादा रेलेंटनेस होती है आप में तो मैंने वही किया मैं रात में पढ़ती थी दो घंटे वक्त मिलता था पढ़ती थी फिफ्टीन मिनट्स मिलता था बाथरूम में जाके पढ़ती थी <laughs> कभी लाइब्रेरीज में जाके पढ़ती थी क्योंकि बच्चों के साथ कंसंट्रेशन नहीं कर पाना होता था और कोचिंग्स के लिए भी टाइम नहीं होता था सुबह के टाइम लंच बॉक्स एंड ऑल दैट आपको अपने बच्चों को केयर करना बहुत जरूरी होता था बट इट टुक टाइम वक्त लगता है और लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप काम करते हो और उन्हें भी अच्छे वे में लेते हो कि वो भी हमारे कहीं ना कहीं इनपुट ऐड कर रहे हैं बिकॉज खाली अगर डिग्री होती मेरे पास तो शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता लेकिन आज उन्होंने जिन्होंने मुझे अपोज किया एक्चुअली दे मेड मी वोट आई एम उन्होंने मुझे प्रूफ कराया है कि जो तुम हो वो हो तो मैं उनको थैंक्स कहती हूँ एक्चुअली कि वो हमें बनाने में हेल्प वही करते हैं जो हमारे अपोजिशन में खड़े हैं सपोर्टर तो सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं यस yes. mm. तो अगर मुश्किल घड़ियां ना हो स्ट्रगल ना हो लाइफ में पॉज करने वाले ना हो तो कहाँ स्टोरीज बनती है तो स्टोरीज <laughs> बनानी है एक इंस्पिरेशन किसी को देना है स्ट्रगल के uh, को फेस करके सक्सेस uh, को अचीव करना है ये वही सिखाते हैं आपको तो उनको थैंकफुल uh, करिए और मेरे लाइफ में भी थे काफी लोग थे ऐसे जिन्होंने अपॉज किया लेकिन यू वंट लाइक माय हस्बैंड नेवर शोन कि तुम नहीं कर सकती हो ईच टाइम जितनी बार मैं फेल होती थी वो कहते थे कोई बात नहीं यू आर जस्ट टेकिंग अ चांस तुम पढ़ कहाँ रही हो तो वो जस्ट डू इट तुम करो और लेकिन कीप योर फैमिली इन योर प्रायोरिटी लिस्ट ये बात वो मुझे ऐड करके कहते थे कि फैमिली हमेशा प्रायोरिटी में रखना <laughs> तो मैंने कहा वो एक वो <laughs> तो है ना करते मतलब लोग मना नहीं करते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मान जाते हैं तो आपको अपना मोटिवेशन खुद तो बनना ही पड़ेगा जो आपको अचीव करना है लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसे करिए मुझे यही कहना है कि अपने रिश्तों को खराब मत करिए फाइट मत करिए अपने आप में नेगेटिव एनर्जी डाल के अपने बिहेवियर अपनी पर्सनालिटी को डिस्टॉर्ट मत करिए व्हाट यू आर उसे पीसफुली कामली एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रेजेंट करिए। चीजें होती हैं और ये हार है ये जो फेलियर है ये आपकी पर्सनालिटी में इतना कुछ ऐड कर देते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है आप समझ भी नहीं सकते हो किताबी ज्ञान जिसे कहते हैं ना वो उसका पाठ इतना होता है लेकिन लाइफ जो एक्सपीरियंस देती है जो टफ सिचुएशंस आपको एक्सपीरियंस देती है है पार्ट इतना होता है। तो उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करिए थिंग चलिए प्रियंका जी बहुत सुंदर बात आपने बताया अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये सारी चीजें आती रहती है कोई हमारा टांग खींचता है तो कोई हमें आगे खींचने की कोशिश करता है ना हमको सपोर्ट करता है तो दोनों चीजें हमारे जीवन में हमको खुद को मोटिवेट करते हैं ये दोनों चीजें और दोनों जगह हम लोग कंफ्यूज ना हो हम अपने रास्ते में फोकस करें और जितना हम लोग फोकस हमारा क्लियर है मुझे ये करना है तो उस पर ध्यान दें और प्रैक्टिस करते रहें और पढ़ते रहें तो निश्चित तौर पे आपको वो चीजें अचीव करने में आसानी हो जाता है लेट होने से या फेल होने से ये ना सोचो कि मैं नहीं कर सकती अपने आप को बार बार ये बताइए कि हाँ मैंने थोड़ा सीखा है अब अब इस सब्जेक्ट में यहाँ पर मुझे और करना है काम तो मुझे और पढ़ना है तो फेल का मतलब ये नहीं कि आप पीछे चले गए फेल का मतलब ये है कि आपने कुछ सीखा और कुछ नहीं सीखा और जो नहीं सीखा है उस फिर से सीखने का एक ऑप्शन मिल रहा है आपको है ना तो वो चीजें हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और डॉक्टर बरका जी पहुंच गए हैं डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप एकदम सर बहुत अच्छी हूँ थैंक यू सो मच आप सभी को नमस्कार <laughs> नमस्कार <laughs> और मैं चाहूँगा कि आप क्या गुनगुनाना चाहते हैं प्रियंका के लिए <laughs> मैम के लिए क्या बोलू बस मैम से जब भी मुलाकात होती है कुछ ना कुछ इंस्पायर कर देती है उनकी बातें <laughs> तो अभी इस समय एक भजन सुनाती हूं सर अच्छा वो हम सबको इंस्पायर करता है ठीक <laughs> है जी जी आशा जी का गाया हुआ एक भजन सर प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊं तो है मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को देखे दिखाए तुरमन दर्पन कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए तन की दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल तन की दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल तन के कारण मन के धन को मत माटी में रो तो रमन दर्पन कहलाए तोरमन दर्पण कहलाए भले भूरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तुरमन दर्पण कहलाए तुरमन दर्पण थैंक यू डॉक्टर बर का बहुत सुंदर गीत आपने प्रेजेंट किया आशा करता हमारे प्रियंका जी को भी अच्छा लगा होगा आई लाइक दिट रिंका जी आपने बहुत सुंदर बात हमसे शेयर करी कि जीवन में सपोर्टर्स बहुत कम मिलते हैं और अपोजिशन करने वाले बहुत ज़्यादा लेकिन वही अपोज करने वाले लोग हमारे अंदर और भी ज्यादा हिम्मत भर देते हैं कि हम अपने लक्ष्य को कैसे भी कर कर प्राप्त करें सच में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हमें बहुत प्रेरणा दे रहा है कि जीवन में अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें और किसी को भी गलत ना समझकर सबको साथ लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले और साथ ही साथ हम बरका जी का भी थैंक्स करते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर भजन हमें सुनाया हमें और हमारे सभी लिसनर्स को आनंदित किया तो चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं Ah oh, hey. जैसे कि अब बार होता है कि हम कुछ बात तो, तो मैं कि इन फ्यूचर क्या प्लान आउट किया है और जैसे की आपने सी ए किया है तो निश्चित तौर पर आप अपने फ्यूचर को भी अच्छी तरह से फ्रेम किया होगा या कर रहे होंगे तो थोड़ा सा वो बताइए <laughs> uh, yes, uh, तभी अचीवमेंट्स होती है जब हम इस पे कंटिन्यूस वर्क करते हैं एक अचीवमेंट के बाद अगर हम रुक जाते हैं तो दैट इज द फुल स्टॉप इन द जर्नी ऑफ लाइफ तो रुकना नहीं है कीप डूइंग गुड वर्क और मैंने आपको कहा कि गोल्स uh, तो हमें अचीव करने ही हैं, लेकिन लाइफ का पर्पस क्लियर होना चाहिए और मैंने भी अपने लाइफ में ये बिल्कुल क्लियर रखा है की जो भी मेरे अंदर क्रिएटिविटी है पोएम्स थ्रू राइटिंग आर्टिकल्स मैं एक सोसाइटी को वापस से गिव बैक करना चाहती हूँ जो उसने मुझे दिया है जी, तो जी, जी. बहुत जरूरी है कि जब आप कुछ अचीव कर लो तो रिटर्न इट बैक टू योर सोसाइटी तो जो भी हमारी सोसाइटी के लिए या मेरी कंट्री के लिए या मेरी फैमिली के लिए जहाँ भी मुझे कुछ मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल डू और अभी एस प्रेजेंट आई वर्किंग एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ बिजनेस लर्निंग जैसा की मैंने आपको बताया हमारी कंपनी है और हम कोर्सेज भी कराते हैं लीडरशिप स्किल को डेवलप कराने के लिए और अब मैंने जैसे ब्यूटी फायर रिलेशन की एक नई सीरीज जो की चेक चेक वन टू थ्री में अभी आ रही है उसपे काम कर रही हूँ और इन फ्यूचर मेरा यही प्लान है की हम uh, चीजें वक्त के साथ साथ बदलती हैं लेकिन फाउंडेशन कभी नहीं बदलता है तो उस फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि अगर चाहे कोविड नाइन्टीन जैसा पेंडेमिक हो या टेक्नोलॉजी का चेंज हो हम उसको इजीली एक्सेप्ट uh, कर सकें तो फाउंडेशन जहाँ स्ट्रांग होती है वहाँ पे एवरीथिंग इज पॉसिबल तो मेरा यही पर्पज uh, सब रहेगा कि मैं जो भी कोर्स ये लॉन्च करने वाले हैं वेरी सुन तो हम वहां एक फाउंडेशन स्ट्रांग फाउंडेशन पे ज्यादा जोर दें चाहे बिजनेस हो प्रोफेशन हो हाउस लाइफ -like हो और जिसके थ्रू कोई भी अपने आप में एक सेटिस्फाइड और एक फुलफिलमेंट फील करे कि यस वॉट आई एम डूइंग आई एम वर्ड ऑफ इट और वापस जब हम कुछ अचीव कर लें तो वापस एक रिटर्न एक कॉन्ट्रीब्यूशन की भावना हम पे डेवलप हो और हमारी आने वाली जेनरेशन इन चीजों को समझे वेस्टर्नाइज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जस्ट बी ग्राउंडेड एंड रूटेड टू अस योर कल्चर क्योंकि जो अच्छी चीजें अगर आप वो छोड़ दोगे तो जिन नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो अपनी वैल्यू को अपने बिलीफ uh, को और अपने पर्पस को इनको स्ट्रॉन्ग रखिए और मैं एज अ बिजनेस डायरेक्टर हमारे जो कोर्सेस होते हैं उनमें कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ और कुछ फन और इंटरेस्ट और गेम थ्योरी के थ्रू आपको हम सिखाते रहें और बाकी मैं बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं हूँ मैं चीज़ें बस थोड़े थोड़े कदम पे जैसे जैसे जिंदगी देती है उसे एंजॉय के साथ जीती हूँ करती जाती हूँ और मुझे भरोसा है एक फिलासफ़ी है कि वॉट इज द बेस्ट प्लानर इन माई लाइफ उससे ज़्यादा अच्छी प्लानिंग उनकी होती है तो मैं step लेती हूं, बाकी मैंने उन्हीं पे छोड़ रखी है और वॉट एवर वुन एट फॉर गुड जो भी होता है अच्छे के लिए होता है बस एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हर सिचुएशन हर फेलियर हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और कुछ हमारी वैल्यू एडिशन होती है तो मैं मैम के फादर हरिवंश राय बच्चन ने जैसे कहा है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती आगे आप ही कम्प्लीट करेंगे या मैं करूंगी कोशिश <laughs> करने वालों की कभी हार नहीं होगी बिल्कुल कोशिश करते रहिए एंड कीप डूइंग गुड वर्क कोई भी अच्छा काम करिए जिससे सोसाइटी बेनिफिट हो एज ए ह्यूमन बींग आप अपने आप को डेवलप करो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो और कर सके। जी। जी, अच्छी बात आपने बताया और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कोशिश लगातार करते रहना चाहिए और ऊपर वाले पे भी भरोसा करके ही करना चाहिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर जहाँ संघर्ष आता है वहाँ पर हमें थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है लेकिन फिर भी वो संघर्ष या मुश्किल जो आता है आपके पास वो थोड़े समय के लिए आता है और उसे पार करना होता है जैसे ही आप पार करेंगे तो आपकी मंजिल आपको दिखाई देगा इसीलिए कहते हैं कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू जुगनू भी सब अंधकार हर ले तो हमें सिर्फ की तरह चमकने को एक जो है वो स्पार्क होने की जरूरत है जहाँ पर आप स्पार्किंग करना शुरू करेंगे निश्चित आपका जो है अंधकार खत्म हो जाएगा और आप फेम बनेंगे चमकेंगे अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के शो को हम लोग और थोड़ा सा स्पार्कल करते हैं रत्ना शर्मा से चाहूंगा धन्यवाद <laughs> रमेश जी मुझे एक और चांस जैसा की प्रियंका जी ने बताया की एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है रिलेशनशिप्स को संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है तो इसी थीम पर आधारित एक सॉन्ग मैं डेडिकेट कर रही हूँ आपके इस कार्यक्रम के लिए अब बिल्कुल अभूतपूर्व कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर आप सभी का प्रियंका जी का रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद तो लीजिए मेरा एक गीत है जब कोई बात बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना शर्मा थैंक यू सो मच जी दोस्तों कैसा लग रहा है आपको मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ रत्ना जी ने इतना सुंदर गीत जो गाया और प्रियंका जी जो हमसे इतनी सुंदर सुंदर प्रेरणादायक बातें भी शेयर कर रहे हैं और उनकी बातें सुनकर लग रहा है कि उनका व्यक्तित्व भी कितना सुंदर है जीवन में इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी उनका यह सोचना कि मुझे अपनी सोसाइटी को अपने देश को सर्व करना है उसे रिटर्न करना है किसी के जीवन में उमंग उत्साह भरना है यही उनके जीवन का लक्ष्य है तो चलिए हम प्रियंका जी को दिल से दुआएं देते हैं कि वो अपने जीवन में और आगे बढ़ें और अपने जीवन से दूसरों को मोटिवेट करें इन्हीं शब्दों के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं शाम रंग बुबरा बुमरा बो श्याम रंग बुबरा आए हो किस भगिया हो तुम जैकेट निकालो की हो आज आज कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को बार पार फिर से मैं प्रियंका जी से जोड़ना चाहूंगा प्रियंका जी जाते-जाते मैं कि एक मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे। कौन सा एक ऐसी ज्ञान के पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करते तरोताजा रखते हैं और आपको नए नए चीज करने के लिए उत्साहित करते हैं कुछ <laughs> yes, uh, भी नया करने में मुझे बहुत मजा आता है और मैं बहुत लाइफ को वेलकम करती हूँ टू तो बी एक्साइटेड टू तो बी थ्रिल्ड और हर अपॉर्चुनिटी को खुश रहने के लिए ग्रैप भी करती हूँ जब भी लाइफ मुझे मौका देती है एंड सबसे बड़ी चीज मैं यही करती हूँ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यही कर, करती हूँ कि जो भी करो इन करो प्रेशर लेके टेंशन लेके स्ट्रेस लेके प्लीज <laughs> और योर पेरेंट्स जैसे मेरी मदर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मुझे खड़ा करने जी? में फ्रॉम चाइल्डहुड टू टिल नाउ शी वर्क सो हार्ड मी और हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेटेड रखा uh, कि मुझे ऑलवेज गिवेन मी गुड संस्कार अपनी फैमिली को भी खुश रखो अपने परिवार को भी संभालो और uh, सबने पूरे होने में वक्त जरूर लगते हैं लेकिन होते जरूर है पूरे तो शी वॉज दन वेमेन एंड आई वॉन्ट टू थैंक्स माई फ्रेंड्स जिन्होंने रिया एंड शी ऑलवेज के नो प्रियंका यू हैव समिंग एंड जस्ट कीप डूंग कुछ भी हो तो ऐसे फ्रेंड्स होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में तो आई वॉन्ट टू थैंक दैम मेरे ब्रदर सिस्टर और in fact my in who made me so strong उन्होंने मुझे इतना कुछ एक साथ करने के लिए मतलब आपके जब जिम्मेदारियां डाल दी गई एंड यू डिड इट तो कोयला आग में तप के ही बनता है तो हर वक्त मेरी परीक्षा ली और इतनी बार उन्होंने लिया मैं पास होती गई देट मेड मी सो स्ट्रज मुझे ऐसे लगता है कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता है बच्चे हो इवन कुछ and एंड आई कैन टू एंड आज चाहे हमारे गेस्ट आए कितने भी मैं उनके साथ भी mm -hmm. अच्छे से करती हूँ और अपने शौक को भी पूरा करती हूँ और अब एक लाइफ बैलेंस्ड वे में चल रही है एंड mm -hmm. uh, मुझे यही लगता mm -hmm. है की एंजॉय करिए लाइफ को जो भी कर रहे हैं उसमें और किसी भी ये जो बड़े बड़े वर्ड्स आज यूज होते हैं ना डिप्रेशन स्ट्रेस या टायर्ड या डिस्कम्फर्ट हो गए या हम डर नहीं फियर फियर आ जाता है है है है अंदर तो ये कुछ भी नहीं है, आ, सिर्फ एक मिथ लाइफ का यही है कि जिस चीज को आप एंजॉय करते हैं वो आपके लिए ही बनी है तो उसे कीपजॉइंग और लाइफ में हमेशा बी पॉजिटिव अच्छा सोचिए अच्छा जरूर होगा और इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा सोच रहे हो तो सामने वाला <laughs> सही नहीं है सो टेक द पॉजिटिव फ्रॉम बैड थिंग्स अगर कोई चीज अच्छी नहीं भी लगती है लेकिन उसमें अगर क्या बात है बहुत सुंदर बात आपने बताई और मुझे लगता है की हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और हमारे जो साथी आज जुड़े हुए हैं शो में उनको भी अच्छा लग रहा होगा कहते हैं की दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो <laughs> दूल हटती है तो भी चमक हैं हमेशा हमें याद रखना है और जिंदा रहना है तो हालत से डरना कैसा जिंदा रहना है तो हालत से डरना कैसा जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते हैं। तो लश्कर नहीं देखे जाते इसलिए अपने साथ हमेशा पॉजिटिव ये भावनाएं रखिए और आपके अंदर वो शक्ति ईश्वर ने दी है जिसकी बारे में जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके अंदर वो क्षमता है वो शक्ति है बस उसे टाइम लगता है उस तक पहुंचने में और उस फोकस उसी चीज पे हमें रखना है हमेशा हमें कभी उधर इधर नहीं बटकना चाहिए अपना लक्ष्य अपने अंदर जो चीजें हैं उसी की तरफ ध्यान देने से चीजें बन जाती है जिस तरह से प्रियंका जी ने सोच के रखा कि मुझे ये कंप्लीट करना ही है तो उसमें कई बार फेल भी हुआ तो उन्होंने उसको डोंट केयर करते हुए उन्होंने मेहनत की और आज हमारे सामने सफल है <laughs> तो चलिए आज के शो में बस इतना ही और जाते जाते, जाते एलिना से कहूंगा की एक छोटा सा पीस जरूर गुनगुना दीजिए <laughs> जो, जी, जी, जो, जी, जो, जी, जो जमाने में हिम्मत न हारे जो जमाने में हिम्मत न ज़माने में हिम्मत न हे अपनी खुद जो सवारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहाँ के सुन हरी नव थैंक यू सो मच बहुत ही आपका वॉइस स्वीट है और आप हर चीज को समझती हैं आप छोटे होते हुए भी आ, एक बड़े की तरह बिहेव करते हैं समझदारी आपके अंदर है सेंसिबल आप बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं और डॉक्टर बरका थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए रत्ना शर्मा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड फिर से एक बार प्रियंका जी के लिए ये चंद तालिया <laughs> उनके आने वाले फ्यूचर कामयाबी के लिए और जो छोटी छोटी चीजें वो करना चाहते हैं उसके लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एलिना के लिए हमारी ओर से ये चंद तालियां उनका फ्यूचर ब्राइट हो और जिस तरह से प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हैं वो बने यही हमारी दुआ है और यही हमारी शुभकामना है एंड डॉक्टर बड़का जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर अपने एक बहुत ही सुंदर भजन सुनाया आज थैंक यू सो मच एंड रत्ना जी अगर आप हैं तो <laughs> आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं बहुत सुंदर गीत थैंक यू सो मच चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी बातें मुलाकात के कार्यक्रम में और आप सभी खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग चाहते हैं इजाजत सलाम नमस्ते खमा गनीसा तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं और हमारे सभी मेहमानों का दिल से धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे बीच में आए और अपने एक्सपीरियंसेस और अपने गाने हमें सुनाकर हमें और हमारे सभी लिसनर्स को आनंदित किया फिर मिलेंगे कुछ नई बातें मुलाकातों के साथ तो खुश रहिए गुनगुनाते रहिए और ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए and mm -hmm. राहटों पे हो निशान किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास पे हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार के वसते हो तेरे दिल में प्यार तुझी इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारों